हृदय सुमृद पुराणा पाद में कार्याधिकरण बाधरि तदा ब्रह्मसूत्रचतुर्थाध्याय तृतीय पद तस्य कार्यं बाधरीपदेश तकुपगत् कार्य बादरी असे ही गति हैं ये सूत्र में सिद्धांत पक्ष दिया था और कार्याय तद्यक्षेण सहा अद परम अभिधान ये भी सिद्धांत सूत्र है कार्य ब्रह्म का स्वरूप क्या है बताया जो ब्रह्मलोक में जीवात्मा पहुंचते हैं उनका वहां से एक विशेष उपदेश के बाद यानी सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा के साथ में मुक्ति हो जाती है इसी को क्रम मुक्ति करते तो क्रम से होने के कारण इसको क्रम मुक्ति कहा तो ब्रह्मा जी का जब काल समाप्त होता है जब महाप्रलय आता है तब ये कार्य संपन्न होता है इसलिए कहा कार्य अत्यय कार्य ब्रह्मलोक के प्रलय के उपस्थित होने की स्थिति में तद अध्यक्षेण सहा परम अभिधाना है उधर जो ब्रह्मलोक अध्यक्ष है यानी ब्रह्मा जी है ब्रह्मा जी के साथ में अध परम अभिधाना इससे आगे साथ में मुक्त हो जाता है यानी पर को प्राप्त करता है परम परिशुद्धम विष्णु और परम पदम ये जो पद है उसको यहां परम शब्द से कहा ऐसा ही ज्ञात होता है ये ब्राह्मण लोगों के आगे की गति के, के संबंध में इस प्रकार का ज्ञान होता है तो ऐसा कहा गया ये कहा था अब इसके लिए स्मृति का अभी एक उदाहरण देना चाहते श्रुदी में और स्मृति में दोनों में प्राप्त है तो श्रुदि का समझा करके अभी इस स्मृति में बता रहे क्या ऐसे स्मृति है जो साक्षात कहती है कि ये ब्रह्मा के साथ में ब्रह्मा जी के साथ में इस लोक से जो ब्रह्मलोक लोग हैं वे मुक्त हो जाते हैं तो तब तक, तक वहां ब्रह्मा जी के साथ यानी ब्रह्मलोग में जो भी भोग आदि प्राप्त होते हैं जैसा कहा हुआ है जो भोग के विधान में कहा है उसी प्रकार भोग का अनुभव करके फिर वहां से मुक्त हो जाते हैं ये कहा तो स्मृति वो स्पष्ट कहती है तो क्रम मुक्तो स्मृति टीका में कहा तो क्रम मुक्ति के लिए ये स्मृति है ये प्रसिद्ध स्मृति है वैसे एक कि ऐसा स्मृति मिलती है जो इस विषय में ऐसे कथन करती है क्रम मुक्ति के विषय स्मृदेश स्मृतिरपी एदम अर्थम अनुजानाति तो स्मृतिरपी एदम अर्थम अनुजाना स्मृति भी इस अर्थ को जिसके बारे में यहां विषय विचार किया ये कार्य ब्रह्म को ही ब्रह्म लोग प्राप्त करते हैं और कार्य ब्रह्म के साथ में बाद में मुक्ति को प्राप्त करते हैं इस विषय में क्रम मुक्ति के संबंध में ये स्मृति है स्मृति रवि एदम अर्थम इसी अर्थ को अनुजानादी अंगीकार करती है इसी अर्थ को स्वीकार करके बताती है कि ऐसा ही होना चाहिए तो इसके लिए प्रमाण दिया ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राते प्रतिसंचरे पर अंधेता प्रवशंधि परम पदम तस् कार्य ब्रह्म विषया गतिश्रूयत सिद्धांत स्मृति कहती है कि ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राते प्रतिसंच जब प्रतिसंचर प्राप्त होगा प्रतिसंचर मन महाप्रलय इस सबका जो प्रतिलय होगा उत्पत्ति के प्रतिक्रिया तो वो जब होगा तब तस्मिन प्राप्ते उसके प्राप्त होने पर वो प्रतिसंचर प्राप्त होने पर ब्रह्मणा साहत्य सर्वे तो घिरण्य के साथ यहां ब्रह्मा शब्द का अर्थ घृण्य लेना है ब्रह्म ब्रह्मा जी के साथ घिरण्य के साथ जो वहां के अधिष्ठाता ब्रह्मलोक अधिष्ठा था, के था उसी के साथ में सर्वे सब जो भी वहां पहुंच गया तो सब कौन है तो आगे स्पष्टीकरण किया परस्या कृतात्मान कृतात्मान सर्वे जो शुद्ध शुद्धि है शुद्ध बुद्धि है मुख्यु है इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष पाने के लिए अधिकारी उनको यहाँ सर्वे कहा और उसके लिए विशेषण दे दिया कृतात्मान कृत है शुद्ध है पवित्र है आत्मा जिनके ये होंगे कृदात्मान तो परिशुद्ध चेत जो आ, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में शुद्ध हो गए क्योंकि ज्ञान ही सबसे पवित्र करने वाला होता है ज्ञाने न सदृश पवित्रम यह विद्यत तो, तो अत्यंत पवित्र करने वाला ज्ञान ही होता है तो ज्ञान को छोड़ करके अन्य सब अन्य जितने भी पवित्रता है ये अपेक्षिक है या पवित्र सबसे उत्तम होता है ज्ञान तो उसी के द्वारा जो पवित्र हुए हैं वे सारे जीव परस्य अंदे उस पर ब्रह्म के अंत में यानी पर से यहां हिरण्य कोई लेना उसके अंत में परम पदम प्रविशन थी परम पद को प्राप्त करते तो इसका तात्पर्य इतना ही है कि जब ब्रह्मा जी का लय होगा तो ब्रह्मा जी के लय के साथ में वहां कृतात्मा जितने भी रहेंगे वे सारे वो ब्रह्मा जी के साथ में परम पद मुक्ति को प्राप्त करते हैं इस प्रकार वो क्रमुक्त क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं यह कहा तस्मात कार्य ब्रह्म विषया गति श्रूयद यदि सिद्धांत इसलिए कार्य ब्रह्म संबंधी गदी गतिश्रुति है ये ही हमारा सिद्धांत है कार्य बादर ही ये जो कहा यह सिद्धांत ठीक है प्रदिसंचरो महाप्रलयः ये प्रतिसंचर का अर्थ तो महाप्रलय किया श्लोक में तस्मिन प्राप्ते परस्य हिरण्य गर्भ अधिकार अवसान तो वो प्रतिसंचर प्राप्त होने पर उसका अर्थ है कि परस्य घिरण्य जो पर हिरण्य है उस घिरण्य का अंत हो जाए जब अंत हो जाएगा तो अधिकार अवसानम घरण्य का कार्य समाप्त हो जाएगा घृण्य गर्भ का जो आधिकारिक कार्य है वो समाप्त हो जाएगा तो शरीर से अभी मुक्त होने के लिए तैयार ऐसे समय पे तदा कृदात्मानहा शुद्ध दिया उस समय कृदात्मा जितने भी है वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक प्राप्त जो कृदात्मा है वे सारे ब्रह्मलोक निवासिन तत् उत्पन्न सम्यक दिया ब्रह्मलोक में निवासी है और यहां के साधन के अधिकारित्व के आधार पर वहां सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो गया ब्रह्मा जी के उपदेश से सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया ऐसे जो शुद्ध दी है उनके वे सर्वे ब्रह्मणा मुच्य माने न जो ब्रह्मा अभी मुक्त हो रहा है उनके साथ में परम पदम प्रविशन दी थी योजना परम पद को प्राप्त करते हैं यही योजना तो क्रम मुक्ति के विषय में कहते समय इस श्लोक को भाष्यकारों ने अनेक जगह को उद्धृत किया तो एक ही ऐसा साक्षात प्रमाण मिलता है इसलिए ये स्मृति को यहां दे दिया इसमें स्पष्ट कथन है इसमें इस प्रकार सिद्धांत भाष्य का यहां तक उपसंहार कर दिया अब यहां से पूर्व पक्ष भाष्य देगी पूर्व पक्ष का अर्थ यहां दूसरे ऋषि का जयमिनी ऋषि का अभिप्राय देगी जयमिनी ऋषि इस विषय में क्या मानते हैं कम पुनः पूर्व पक्षम आशंका अयम सिद्धांत प्रतिष्ठापिता कार्यम बादरी इत्यादि अब कहते हैं कि कौन से पूर्व पक्ष को मान करके आशंका को मान करके अब तक यह सिद्धांत की प्रतिष्ठापना की है कार्यम बादरी इत्यादि सिद्धांत सूत्र है उसकी प्रतिष्ठापना किस पूर्व पक्ष को ध्यान में रख करके किया है उस पूर्व पक्ष को यहां सूत्रों से ही प्रकट करते हैं साईदा स इदानीम सूत्रैरव उपदर्श्य स पूर्वपक्ष इदान सूत्रैरवदर्श्यदे कहा सूत्रों के द्वारा ही कहेंगे तो अब वो कौन सा पूर्व के आधार पर इतना विचार किया है उसको कहने के लिए कहा परम जैमिनीर्मुख्यवाद मुख्यत्वाद, परम जै मिनेर मुख्यत्वाद, परम जै मिनेर मुख्यत्वाद। जै आचार्य जैमिनी आचार्य तो परम परब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं ऐसा मानते हैं ये पूर्व पक्ष है कारण क्या है मुख्य वो तो परब्रह्म मुख्य होता है अब ब्रह्मलोक शब्द से आप जो है अपर ब्रह्म को ले रहे हैं अमुख्य को ले रहे हैं तो जब मुख्य लेना उचित होता है या मुख्य लोन लेना प्राप्त होता है तो उस समय अमुख्य को लेना अन्याय माना जाता है तो शास्त्र के अनुसार सबसे पहले जो अर्थ है मुख्य अर्थ है उसी के आधार पर विचार करना चाहिए अब यहां ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ तो पर ब्रह्म ही है इसीलिए अब यहां अपर ब्रह्म को लेकर के अर्थ करना ठीक नहीं ये पूर्व का अभिप्राय है जयमिनीस्तु आचार्य स ये नान ब्रह्म गमयेदीत्र जयमिनी आचार्य तो ये नान ब्रह्म गमयेदी इस वाक्य में परमेव ब्रह्म प्रापय दीदी वो कहते हैं कि पर को ही प्राप्त करते क्योंकि कर्म और उपासना आदि से उनका अभिप्राय तो इसी में ही रहता है उसी से भी प्राप्त हो जाता है ऐसा मानते हैं। इसलिए परम ब्रह्म को ही प्राप्त करते अपरक को नहीं कुतः मुख्यत्व परम ही ब्रह्म ब्रह्म शब्द से मुख्य आलम्पन ये पर ब्रह्म ही ब्रह्म शब्द का मुख्य आलंपन है आप मुख्य आलम्बन को छोड़ रहे हैं मुख्य आलंबन को छोड़ना नहीं चाहिए और उसके लिए बहुत सारे प्रमाण उपस्थित करना पड़ता है और गौण जो अपर होता है वह गौण ब्रह्म है और मुख्य गौणा योग से मुख्य सम्प्रत्योग मुख्य और गौण इन दोनों के बीच में मुख्य में ही संप्रत्यय माना जाता है मुख्य का ही अर्थ स्वीकार किया जाता है और उसको उजिद मानते हैं और अमुख्य को लेना ठीक नहीं होता ये भी मुख्य ले नहीं सकता है तब तो अमुख्य ले सकते हैं किंतु मुख्य ले सकता है तो अमुख्य नहीं लेना चाहिए कहते हैं कि ये मुख्य लेने के लिए आपके पास क्या हेतु है तो हेतु उपस्थित करते हैं दर्शनाथ कि दर्शनाथ ऐसा ही देखा गया क्योंकि तयोर्धमायन अमृतत्व में ये कहा तो अमृतत्व अमृतत्व को प्राप्त करता है तो अमृतत्व तो परम ही होता है इसी च गतिपूर्वकम अमृतत्व दर्शयती गतिपूर्वक अमृतत्व दिखाया आप कहते हैं यदि होने पर जो है कार्यम बादर ही ऐसा कहा कार्य ब्रह्म ही होना चाहिए कार्यम बादरित अस्य व्यक्त्युपते है ऐसा कहा था तो ये गति होते हैं तो भी अमृतत्व को प्राप्त होता है ये छांदोग्य कठोपनिषद की श्रुति है अमृतत्व चाह परस्मिन ब्रह्म विपद्य अमृतत्व कहां हो सकता है वो पर ब्रह्म में ही होता जो मुख्य अमृतत्व है अमरण होना मन कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करना एक ही अवस्था में वर्तमान रहना ये जो अमृतत्व है ये परस्मिन ब्रह्मणी में ही पर परब्र, ब्रह्म में ही हो सकता है न कार्य कार्य में नहीं हो सकता क्यों विनाशी तो कार्य कार्य ब्रह्म तो विनाशी होता है महाप्रलय में उसका नाश माना जाता है ऐसे में वो अमृत कैसे हो सकता इसीलिए कार्य ब्रह्म में प्राप्ति मानने पर यह अमृतत्व जो शब्द है ये नहीं लगेगा इसका अर्थ नहीं लेगा इसका अभी फिर गौण अर्थ करना पड़ेगा ऐसा हो जाता अथ यत्र पश्य दी तदल्पम तदमर्थ्यम यदि वचना अथ यत पश्य दी ऐसा हमको वाक्य मिलता है यत्र अन्य पश्य दी तदल्पम जो कार्य होता है जहा एक दूसरे को देखता है जानता है मन द्वैध का व्यवहार जहां होता है ये अल्प होता है ये के होता है मर्त्य अर्थात नाशवान होता है मृदि को प्राप्त करने योग्य होता है अब ये जो परब्रह्म है परब्रह्म तो अमर्त्य होता है अमृत होता है तो यहाँ जो जो द्वैध में दिखाई देता है तथा अल्प है कार्य होने के कारण तो हिरण्य ही अल्प ही होगा हिरण्य कोई अमृत नहीं हो सकता इसीलिए हिरण्य गर्भ प्राप्ति करने का कोई यहाँ अर्थ नहीं लगेगा उसको नहीं करना चाहिए यहां अमृतत्व तो वो तयोर्धमायन अमृतत्व कोई प्राप्त करता है पर विषय चैषा गति ही कठवल्लेश पठ्यती और कठवल्लियों में जो ये तयोर्धमायन अमृतत्व में दिए ये शदम चेगा नाट्य इत्यादि जो आया है वो परब्रह्म ब्रह्म विषय की है वहां का प्रकरण देखने पर भी वो परब्रह्म ब्रह्म विषय की दिखता है परब्रह्म विषय की चर्चा है इसलिए कठवली में भी उसी के साथ संबंध करके कहा गया नहीं तद्या प्रक्रमो अस्ती वहां बीच में और कोई विद्या है ही नहीं कठोर कठो परिषद में अब कठोर परिषद में सिद्ध हो जाएगा तो उसी को लेकर के हम छादोग में भी सिद्ध कर सकते हाँ वहां जो है ना अन्यत्र धर्माद अन्यत्रि परस्ते में ब्रह्मणा प्रकरण वहाँ नजकेद के प्रश्न के माध्यम से परब्रह्म ही प्रक्रांत है अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात्दा कृदात ये लक्षण देकर के कहा परब्रह्म का ही लक्षण है इसीलिए वहां की जो प्रक्रिया है वहां का प्रकरण है वो परब्रह्म विषयक है और उसी के अंत में ये तयोर्धम आया नवदत्त ये वाक्य आया इसीलिए पर का ही होना चाहिए पर नहीं हो सकता है ऐसा पूर्व पक्ष इस प्रकार तर्क दिया नज़कारी प्रतिपत्य प्रतिपत्यभिंधि हां अब दूसरी बात क्या है कि कोई भी बुद्धिमान यहां से इतना परिश्रम करके कार्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जाएगा नहीं उसका संकल्प तो कारण ब्रह्म को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए होता जब परमात्मा प्राप्त हो सकता है तो कोई क्यों छोटे को प्राप्त करे इसलिए किसी की भी ऐसी इच्छा नहीं होती है कि हम इतना परिश्रम करके वाहन जाएं, फिर आप ब्रह्म प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं सोचता इसीलिए न कार्य प्रतिपत कि अभिसंधि अभिसंधि मन संकल्प ये कार्य ब्रह्म में प्राप्त करने का संकल्प किसी का नहीं होता हम कार्य को प्राप्त करें इतना प्रयत्न करके ऐसा नहीं होता क्योंकि कोई भी कुछ भी प्राप्त करना चाहता है तो उसमें उनके जो मन जो है उत्तम को पकड़ता है सबसे जो उत्तम होगा उच्च कोड़ी का उसी को लेना चाहेगा और नीचे जो है छोटा मध्यम इसको क्यों ले इसलिए कार्य में संकल्प विधि है नहीं प्राप्ति अभिसंधि अभिसंधि का अर्थ यहाँ संकल्प है जो करते हैं अभि, अभिसंधि करते, करते हैं निश्चय करते हो उसको संकल्प कह करें तो उसके कोई संकल्प होता नहीं आप किसी को भी पूछो आप परब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो अपर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो वो बोलेगा हम पर को प्राप्त करेंगे अपर को बोलते ऐसे ही बोलेगा अब ऐसे में आप इतना सब साधन करा करके बाद में परब्रह्म के स्थान पे अपर को प्राप्त करा दे रो, ये अन्याय है वो परिश्रम व्यर्थ जाए अभी च प्रजापदे सभा वेशम प्रबध्य ऐसा वाक्य आया प्रजापदी के सभा जो वेशम है वहां हम प्राप्त करेंगे अपने को प्राप्त करेंगे ये जो है ना प्रजापति सभा वेशम प्रबध्य का अर्थ है वो मरण काल में जो संकल्प करता कि पूर्वक संकल्प करता है कि कार्य गोजर ही प्राप्त करना चाहिए ऐसे संकल्प करता है तो प्रजापदे प्राप्त नाप्त करूदि न्यायम कार्य विषय प्रतिपत्यभिंधि ही ये आपको लग रहा है ये कार्य विषयक का, है प्रजापति का नाम लिया इसलिए कार्य विषय लगता है पूर्व कहता है ये कार्य का संकल्प नहीं है प्राप्ति संकल्प नहीं है प्रतिपत्ति अभिसंधि में प्राप्ति का संकल्प वो तो कार्य विषय है ऐसा नहीं है क्यों उसके तुरंत पहले नाम रूपयोर निर्वहिता एदंतरा तदब्रह्म आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ऐसा शब्द इसके पहले आया तो आकाश शब्द से वहां पर ब्रह्म को लिया और परब्रह्म ही धारे नाम रूपों का निर्माण करता इसीलिए कार्यविलक्षण से परस्व ब्रह्मणा प्रकृतत्व इसके पहले वाक्य शुरू में कार्य विलक्षण माने कार्य से भिन्न परमात्मा का ही वहां चर्चा है इसीलिए उसी को लेना पड़ेगा और अलग से वहां अन्य विषय की चर्चा नहीं है यशोहम भवामी ब्राह्मणा नाम इस सर्वात्मत्वक्रमा और उसके फलस्वरूप आगे उसी वाक्य में आगे कहा कि मैं यशोहम भवामी ब्राह्मणा ब्राह्मणों का यशु में हो जाऊं मनस ब्राह्मणों के स्वरूप में मैं बन जाऊं और महावृक्षत्र ऐसे सबके लिए कहा इन सबका स्वरूप में मैं हो जाऊं ऐसा वो अपने आप संकल्प करता है यानी एक प्रकार से विचार करता है तो आत्मा यसा हमने ऐसे शब्द से यहाँ आत्मा को लेना है आत्मा ही जैसे शब्द का अर्थ है जैसा हमने जो होता है कीर्ति किन्तु यहाँ सबसे कीर्तिमान आत्मा ही है इसीलिए मैं ब्राह्मणों की आत्मा बनू क्षत्रियों की आत्मा बनू सबकी आत्मा बनू इस प्रकार वहां संकल्प करता है ना सर्वात्म भाव के संकल्प करता है तो ये परब्रह्म में ही हो सकता है परब्रह्म में सर्वात्म भाव नहीं है और न तमास्ती याम महद्यशस्त ब्रह्मणों यशो नाम प्रथित है कहते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद में ये यश नाम से पर को कहा यश तो कीर्ति होता है पर ब्रह्म कैसा होता है उसके लिए प्रमाण दे दिया ना तस् प्रतिमास्ती उस परमात्मा की कोई उपमा नहीं है अथवा उस परमात्मा के तुल्य कोई को नहीं है उसका कोई आकार नहीं प्रतिमा का अर्थ आकार भी होता और है और यश नाम महत्यशा जिसका नाम जो है ना महत ऐसा नाम है उस परमात्मा का तो महत्श वाले परमात्मा है उस परमात्मा का, का कोई आकार नहीं और उसकी कोई तुलना भी नहीं उपमा भी नहीं ऐसा वर्णन करते हुए श्वेदाश्वेदनिषद कहती है कि ये परस्तव ब्राह्मणों यशो नाम तो प्रसिद्ध है परमात्मा ही यश नाम से प्रसिद्ध है तो ये भी हो गया तो यहाँ यशो हम भवाम ब्राह्मणा यही कह रहा तो ऐसे में वो परमात्मा का ही है प्रकरण सारे साच यम वैश्व प्रतिपत्ति पूर्विका हार्द अब ये जो वैश्म प्रतिपत्ति है प्रजापदे सभा में वेशम प्रपद्ये ये अष्टमाध्याय छांदोगे में जो आया उस वैश्व प्रतिपत्ति वैश्वन स्थान होता है जो यहां प्रजापति की सभा होते सभा कक्ष उसी को सभाम सभामा ऐसा कहा ये घर को भी भवन को भी वेशमा बोलते तो साचयम वेशमा प्रतिपत्ति गति ये जो वेशम प्रतिपत्ति है गेदी पूर्वक का गेदी पूर्वक है क्यों तो करने के बाद में क्यों तयोर्धमायन अवरत्व मेरी एक कहा है और उसके बाद में जो ब्रह्मलोक में प्राप्त होते हैं उसी के विषय में भी कहा हार्द विद्याम उदिदा हार्दविद्याहर विद्या में इसी को ही कहा इसके पीछे मंत्रो तद पराजिदा पूर ब्रह्मणा प्रभु विमिद गिरणमय इतना इत्यादि जो वर्णन किया ब्रह्मलोक का वो वहाँ अपराजिदा पूर्व होता है ब्रह्म का ब्रह्म वहाँ प्रभु होता है और हिरणमय वहाँ भवन होते हैं और आयरम मदीय सर होता है इत्यादि सब वहाँ वर्णन किया ये सब इसी के ही एक विद्या के संबंध में है पूर्वापर भाव से है पदेरअ व्यक्त्यवाद गध्या, मार्गापेक्षा आसीयते और ये जो प्रजापदे सभाम सभाषण ये प्रबध्य शब्द है ये प्रबध्य है तो उस प्रबध्य में जो पद धादु पदेरपी पदे है मैंने पद धादु है पद धादू को यहाँ इक्तिवो धादु निर्देश से धादु का निर्देश करने के लिए पद धादु में ये इक कर दिया है ई करके पद पदी बनाया पदी बनाने के बाद में उसके जो है षष्टी अंत को पदे का पदेर पिच तो ये प्रतिपद प्रतिपद ये पद में प्राउपसर्ग पूर्वक पद है तो प्रा आ उपसर्ग पूर्वक पद का ये ऐसा प्रयोग है ऐसा अर्थ तो है तो क्या अर्थ है तो गत्यर्थ तो गत्यर्थ होता है पद धाधु गत्यर्थ होता है इसीलिए प्रपद्य का जो अर्थ है वो गि निकला तो गदी निकलने पर गदी कहाँ से करेगी मार्ग चाहिए मार्ग के बिना गदी नहीं उसकी तो मार्ग अपेक्षा अवश्य तब मार्ग मार्ग अपेक्षित होने पर वहां मार्ग का वर्णन आगे करके किया उत्तरायण मार्ग और इत्यादि का वर्णन किया तस्मात पर ब्रह्म विषया ग्रुतयादि पक्षांतर इसीलिए परब्रह्म विषय की गदिश्रुति है यही पक्षांतर है पक्षांतर मनी यही पूर्व पक्ष है इसी पक्ष को लेकर के पहले विचार किया था उसका उत्तर दे दिया था तो ये एक पक्ष तो बादरी का पक्ष है अब यहां उसके बाद जेमिनी का पक्ष है ये दोनों बड़े बड़े ऋषि है अब ये दोनों पक्ष में पहले पक्ष को सिद्धांत मानना चाहिए कि दूसरे पक्ष को सिद्धांत मानना चाहिए ये किसी की आशंका हो सकती है तो दूसरे पक्ष को सिद्धांत न मानने के लिए पहले पक्ष को सिद्धांत मानने के लिए अब इस पर विचार करते हैं आगे भाषी इस पर विचार करेंगे कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले जो है वो पूर्वपक्ष है और जो जैमिनी का पक्ष है वो सिद्धांत है ऐसा कहते हैं और यहां जैसा दिखाया है पहला जो है सिद्धांत है और बाद में पूर्वपक्ष है ऐसा दिखाया तो वैसा क्रम में तो पहले पूर्व होता है बाद में सिद्धांत होता है तो कभी कभी इसमें ब्रह्मसूत्र में दो तीन जगह क्रम को बदला है पहले पूर्वपक्ष दिया और बाद में सिद्धांत दिया ऐसा होता ही है कभी कभी यहाँ भी ये भी उसका एक उदाहरण है पहले सिद्धांत दिया बाद में पूर्वपक्ष पक्ष दिया कि तो कुछ लोग इसको मानने को तैयार नहीं वो कहते हैं यहाँ सिद्धांत पहला क्यों ले लेंगे हम पहले तो पूर्व ले लेंगे कार्य में बाध ले लेंगे और अभी जो बताया वो सिद्धांत ले अभी बहुत अच्छा बताया और उसमें तर्क भी दिया सब कुछ दिया अब जो है दोनों पक्ष को अब ये भाष्यकार जो है दोनों पक्ष को कमजोर नहीं किया दोनों पक्ष को जैसा चाहिए वैसे ही व्याख्या किया आपको ये दोनों पक्ष की तुलना करने पर लगता है ये दोनों पक्ष ही सही है वो वहां जो कहा उसी का उत्तर यहाँ दे दिया या यहाँ का पक्ष का उत्तर वहां दे दिया इस प्रकार से दोनों बराबर दिखता है अब दोनों बड़े ऋषि है ऋषि का नाम भी लिए है इसलिए अब इस पर निश्चय जो करना है पर को प्राप्त करें के अवरुख को प्राप्त करें इसके लिए निश्चय करने के लिए कुछ विचार करते हैं और इसी के व्याज से और भी सिद्धांत संबंधी विचार भी यहाँ करते हैं जैसा परब्रह्म का परब्रह्म का अपरब्रह्म इत्यादि लक्षण बताया और जो वेदांत में इनका उपयोगिता क्या है माने पर कैसे प्राप्त तो होता है अपरब्रह्म कैसे प्राप्त तो होता है इत्यादि सारे विचार को ये अभी अंतिम में रखते हैं इसका अभी लंबा विचार करेंगे तौ एद दो पक्षों आचार्यण सूत्रित ग्युत्पत्तियादि आदि विरेको मुख्यत्वादि भी अब आपके पास ये दो पक्ष है ये दोनों पक्ष आचार्य के द्वारा यानी सूत्रकार के द्वारा उपस्थित किए किंतु उसमें कोई निश्चय नहीं बोला कोई सूत्र बना करके ये पहला पक्ष ठीक है दूसरा पक्ष ठीक है ऐसा कुछ नहीं बताया दोनों पक्ष दो आचार्य के पक्ष लेकर के दोनों पक्ष रखा अब जो है ये आपके विचार के आपके विवेक पर छोड़ दिया ऐसा दिखता क्यों ये बताया तो है नहीं ये हम सिद्धांत के रूप में है और ये पूर्व पक्ष के रूप में ऐसा बताया नहीं जयमिनी आचार्य ऐसा मानते हैं बादरी आचार्य ऐसा मानते हैं ऐसा करके छोड़ दिया अब तो आप किसको पक्ष लेंगे किसके तरफ जाएंगे यह विचार करना पड़ेगा तो ये कहते हैं, तौ ये दौ दो पक्षो आचार्य सूत्रित सूत्रकार तो ने ये दोनों पक्ष आपको रख दिया और पहले वाले पक्ष में गति उत्पत्ति आदि भी रे कहा गति उत्पत्ति आदि वहां हेरु दिया और मुख्यत्वादि हेरु दूसरे में दिया तत्र गत्युत्पत्तिदय प्रभव दी मुख्यत्वादी नाम अब भाष्यकार कहते हैं कि ये जो गत्युत्पत्तियादि हेतु है जो पहले उपस्थित किए हुए हेतु वो जो हेतु है ये मुख्यत्वादी हेतुओं को आभासित सिद्ध कर सकता मान ये हेतु आभास है ऐसा सिद्ध कर सकता तो जेमिनी के पक्ष में जो मुख्यत्वादी हेतु है उसको हेतु आभास सिद्ध करेंगे और जो पहले वाला बादरी का पक्ष है उसी को ही मुख्य सिद्ध करेंगे तो व्यक्ति उत्पत्ति दया प्रभबंदी प्रभवंदी, प्रभवंदी मैंने उन्हे, उनमें उनमें यह सामर्थ्य है कि मुख्यत्वादी पक्ष को प्रभावित करेंगे मैंने उसको कमजोर करने के लिए एदो आभास सिद्ध करेंगे अब ये दो आभास कैसे सिद्ध करेंगे तो वैसा दिखता तो दोनों बलवाएंगे न तो मुख्यत्वादय गुत्पत्ति सिद्धांत व्याख्यात विधियस्त पूर्वक क्योंकि ऐसा है हमने देखा ये दोनों हेतुओं को परीक्षा करके देखा तोलते हुए तोलन करके देखा तो दिखता है कि ये गत्युत्पत्ति आदि जो हेतु है ये मुख्य है इसमें ज्यादा, ये ज्यादा भारी है और ये मुख्यत्वादी हेतु कम है इसीलिए हमने पहले सिद्धांत पक्ष व्याख्या की और दूसरे में पूर्व पक्ष व्याख्या की अब कोई पूछ सकता है ऐसा क्यों किया आपने क्यों विवरी हो सकता तो अब वो सिद्ध करना है कि यद्युत्पत्ति आदि हेतु मुख्यत्व आदि हेतु पर भारी पड़ेगा उसका का, क्या कारण ऐसा उसको सिद्ध करना चाहते तो हैं। क्यों अब बराबर रहते समय आपने एक पक्ष को स्वीकार किया तो उसके लिए प्रयोजक तर्क देना पड़ेगा अतिरिक्त तर्क देना पड़ेगा जिससे आप दोनों समभक्त को एक में से एक को स्वीकार किया तो क्यों स्वीकार किया और दूसरे को क्यों छोड़ा इसका सारा तर्क देना पड़ेगा नहीं तो मान्य नहीं होता है क्योंकि यहाँ दोनों आचार्य ऋषि हैं, समान आदर रखने वाले हैं नहीं असत्य संभवे मुख्यस्थ एवं ग्रहणमिति श्चित आज्ञा पैदा विद्य अब जो है ना ये असत्य भी संभव है जब हो नहीं सकता नहीं हो सकता तब भी मुख्य को ही मानना चाहिए ऐसा कोई आज्ञा करने वाला कोई नहीं बोलते आप ये मुख्य को ही मानना चाहिए ऐसा पूरा आग्रह लेके बैठे अब जो मुख्य होगा हमें ऐसा मुख्य अर्थ ही लेना चाहिए ये आज्ञा कोई नहीं ऐसा आदेश देने वाला कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया क्यों अब वो होता है तो ठीक है मुख्य अर्थ ले सकते हैं अब मुख्य अर्थ असंभव है तब भी मुख्य कोई लेना चाहिए ये खट करना ठीक नहीं है ये कहना चाह रहे कि सामान्य सर्वत्र व्याप्ति यही है कि गौण मुख्य और मुख्यस्थ संप्रतिपत्ति गौण और मुख्य में मुख्य के संप्रतिपति है ये नियम है सर्वत्र होता है इसको यह अमान्य नियम नहीं है मान्य तब भी किंतु वो तब है जब वो संभव हो सके ना संभव नहीं हो तो फिर कैसे करेंगे उसको इसीलिए ये कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती की बात नहीं मुख्य हो गया तो उसको ये ना कहना प्रकार ना मानना ही पड़ेगा और अमुख्य को हमेशा छोड़ना पड़ेगा ऐसा कोई आज्ञा विदा नहीं मतलब उसका कोई ये नहीं ऑर्डर देने वाला कोई नहीं हम मान भी सकते नहीं मान सकते पहले परीक्षा करके देखेंगे यदि हमारे तरह से ठीक रहा तो हम उसको मानेंगे नहीं तो नहीं माने भले ही मुख्य अर्थ ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ परब्रह्म है, मुख्यार्थ पर अर्थ नहीं लग रहेगा पर विद्या प्रकरणे चतुत्थम विद्याश्रय ग्य अकर्तनम उपपद्य द्रमणेवत्त ये अब एक तर्क दे रहे आ, ये तर्क दे रहे देखो आपने क्या कहा कि ये परविद्या प्रकरण में आ, जो भी आता है स्तुति के लिए ये गति का निर्देश जो भी आता है उसको मान करके हम पर ब्रह्म को सिद्ध कर सकते हैं ऐसा लेकिन प्रकरण में आने मात्र से अथवा एक श्लोक में सन्निधि में होने के कारण वैसा ही मानना चाहिए अन्य यदि को नहीं मान सकते अन्य कोई रास्ता नहीं है ऐसा नहीं होता जैसा बोला वैसा ही मानना है अगर आगे पीछे नहीं होगा ऐसा नहीं होगा यदि आप ऐसा कहेंगे तो क्या होगा पर प्रकरण तो है वो आप मान रहे हो पर प्रकरण है तो उसी के स्तुति के लिए विद्यांदर आश्रय गति अनुवीर्तन उपद्य विद्यान्दर को आश्रय लेकर के मान दूसरे विद्या को यानी दूसरे जो प्रयोग है साधन है उसको आश्रय लेकर के भी अनुकीर्तन वहां है जैसे विश्वगनया उत्क्रमण ए भवंती अब उसी श्लोक में आया ये विश्वगन्य उत्क्रमण का भवंती ये तो पर ब्रह्म के विषय में तो कोई संगति इसमें लगेगी नहीं अब प्रकरण तो वही आया हुआ है विश्वगन्य मैंने अनेक मार्ग बाकी सब जो है यहां तीसरे मार्ग में जन्म लेते हैं उत्तरायण दक्षिणायण चोड़ करके जो तीसरा बंदा है वही अर्थ में विश्वगन्य उत्क्रमण भवंती का ये आया कहा है वो परविद्या प्रकरण में आया पर प्रकरण में है गति का निर्देश है और ये गति तो परब्रह्म ब्रह्म संबंधी गति नहीं हो सकता फिर भी वहां आया है ना इसलिए गति सुनने मात्र से अथवा गति ना सुनने से ये कोई निश्चय नहीं होता है कि इसी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वहां आपको विवेक करके विचार करना पड़ेगा इसलिए परब्रह्म विषयक प्रकरण होने पर भी वो निर्देश आदि का अन्य अर्थ जैसा किया विश्व अन्य उत्क्रमणी में जो अन्य अर्थ किया ऐसा ही यहां भी परमात्मा प्रकरण है प्रजापति विद्या प्रजापति विद्या परमात्मा प्रकरण होने पर भी वहां गरी श्रुति आने के कारण उस श्रुति को अपर विद्या में ही ले जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है ऐसा निश्चय करना चाहिए बोले प्रजापते सभा वेश्मे तो पूर्ववाक्य विच्छेदे नभिंधि विरुद्य इसीलिए हम कहते हैं कि वहां परमात्मा प्रकरण को पूर्ववाक्य से संबंध करके विच्छेद करेंगे मान वहां आकाश आकाशो वै नामूपयोर्वहिदीदर सद्रह्म ये जो वाक्य आया है ये ब्रह्म के विषय में और पर के विषय में है और उसी के बाद में ये प्रजापदे सभाम प्रबद्यशोह ब्राह्मण आनाम इत्यादि वाक्य उसके बाद में आया ऐसा प्रकरण तो बिल्कुल परमात्मा का है वो होने पर भी पूर्व वाक्य से इसको विच्छेद करके अर्थ करना पड़े कारण क्या है ये यदि गदिश्रुति है यदि यदिश्रुति के साथ संबंध करता है इसलिए मुख्य परमात्मा का नहीं हो सकता है पूर्व वाक्य विच्छेद देना पूर्व वाक्य को इससे विच्छेद करके कार्य भी प्रत्याभिधिर न कार्य ब्रह्म में भी वो प्राप्ति संकल्प करना कोई दोष नहीं है ये जो प्रपद्य जो प्राप्ति का संकल्प है ये जयमिनी महर्षि ने कहा कार्य ब्रह्म में प्राप्ति का संकल्प किसी का नहीं हो सकता जो भी संकल्प करेगा कारण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कहेगा जब बड़ा ही मिल रहा है तो आप छोटे में क्यों जाएंगे क्योंकि ना अल्पे सुबह छोटे में सुख नहीं होता क्यों क्योंकि छोटा प्राप्त होने पर ना क्या होता है ये कुछ भी छोटा प्राप्त हो गया तो छोटा प्राप्त होने पर वो उसमें सुख नहीं मिलेगा वो तो लालसा फिर रहती है बड़ा प्राप्त करने की जो जो प्राप्त हो गया वो उससे और बड़ा यदि मालूम पड़ता है, है आपको तो और अच्छा मालूम पड़ता है तो उसी के चिंतन हो जाता है इसीलिए क्या है वो जो आपने कोई चीज मंगाई आ, मंगाई वो तो आ, समझ लीजिए आजकल ऑनलाइन भी मंगा देते हैं अब वो ऑर्डर करके ऑनलाइन में मंगाया मंगाने के बाद में पता चला कि नहीं इससे भी बढ़िया चीज और मिल रहा और दूसरे दिन दूसरे एडवर्टाइजमेंट देखा उससे भी बढ़िया है अब क्या हो गया जो रास्ते में आ रहा है वो तो फंस गया ऐसा हो गया फिर उसको वापस भेजना पड़ेगा तो क्या है गया पहले में जो आनंद आ रहा था वो आनंद उसी क्षण बंद हो जाता है फिर वो दुख का कारण बनेगा वो बोला अरे वो आएगा फिर अभी दूसरा भेजो दोबारा भेजो अब वो ये आनंद कहकर चला गया इसलिए अल्पो में सुख नहीं होता अब वो दूसरा मंगाया तब तक, तक दूसरे का पता चला तो दूसरे में से भी ऐसे चलता इसीलिए वो और आगे मंगाने के लिए है ही नहीं ऐसे करते आप अपने आप करते देखो ऐसे करते वो दिमाग ऐसे काम करते तो छोटे में उनको तृप्ति नहीं वो अच्छा नहीं ये अच्छा नहीं तो फिर हम कोशिश करते हैं रहते हैं। सबसे उत्तम खोज करके निकालने कोशिश कर रहे सब देकर के उत्तम खोज करके निकाल के जा लाया और करके देखा दूसरे दिन फुट खराब हो गया अब वो क्या कर सके सबसे उत्तम दे करके आया लेकिन वो उत्तम का काम नहीं किया वो उसका स्वभाव है इसीलिए ये अल्प में सुख नहीं होता है तो अल्प मालूम होने पर कोई भी उसके पीछे जाएगा ये मन सामान्य मानसिकता वो उत्तम के पीछे जाना चाहता है कोई भी सामर्थ्यवान हो ना हो वो अच्छा ही लेना चाहता है अब आपने दोनों रख दिया परब्रह्म को अपर को और उसमें संकल्प करेगा परब्रह्म को प्राप्त पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा ऐसा तो हो नहीं सकता वो संकल्प करेगा तो परब्रह्म के लिए ही करेगा ये उन्होंने कहा था जो प्रजापति सभा वेश में जो कहा है ये परब्रह्म का संकल्प है अपरब्रह्म का नहीं तो भाषिकार कहते हैं ये सब जो है ना आप एक प्रकार से मन में पूर्व निर्धारण करके रखा तो शब्द का अर्थ हमेशा मुख्य में होना चाहिए संकल्प कोई बड़े का ही करता है छोटे का नहीं करेगा ये सब आपका जो है पूर्व कल्पना है ऐसा हमेशा होता ही होता है ऐसी बात नहीं वो नहीं भी हो सकता ऐसा नहीं भी हो ये कहते पूर्व वाक्य का यहां विच्छेद करके कार्य प्रतिपत्ति का संकल्प हो सकता बोले कि ऐसा कैसा होगा देखो ये अपर ब्रह्म के पास जाने पर भी कोई कम थोड़ी है ऐसे में यदि कोई कामना को प्राप्त करना चाहता है वो तो आप पर ब्रह्म के पास जाएगा नहीं वो तो अपर ब्रह्म के पास जाएगा क्योंकि पर ब्रह्म के पास जाने से कुछ मिलेगा नहीं वहां वहां तो खाक मिलेगा वहां क्या मिलेगा तो फल शून्य है ना पूरा तो कुछ नहीं मिलेगा अब वो जो चाहता है प्राप्त करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए वहां ब्रह्मा जी जैसा सुख मिले वहां ये मिले तो वो चाहता है वो पर ब्रह्म के पास थोड़ी जाएगा आप सोचो ना कौन से अधिकारी वो सोच रहा ऐसा नहीं कि खाली आप सामान्य नेम को देगा कोई भी बड़ा ही सोचेगा ऐसा नहीं होता है आप किसी को बुला के पूछो आपको मोक्ष दे देंगे आप संन्यास दिलाएंगे बोलेगा तो मना कर देता भाग जाता तो क्यों अरे सबसे बड़ा है भाई संन्यास आश्रम उत्तम आश्रम होता है और आपको वहां सब कुछ मिलेगा फिर उसके बाद वो मोक्ष भी मिलेगा बोले ना नहीं चाहिए हमारा जो जो भी बैंक बैलेंस है उसी से हम चलाएंगे आपका संन्यास भी नहीं चाहिए मोक्ष भी चाहिए। ऐसा बोलता है लोग इसका मतलब बड़ा होने से सब चाहता है ऐसा थोड़ी है ऐसा भी कोई नियम नहीं अब सामान्य में ऐसा है लेकिन वो विशेष में नहीं होता ये अपर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इसलिए जा रहे हैं ये बंदा क्योंकि ये वहां कुछ कामना प्राप्त करना उसको पता है ब्रह्म पर ब्रह्म के पास जाने से कोई कामना नहीं मिलेगी अब यहां जाने से कामना मिले तो हो जाता है इसलिए सगुणे भी तो ब्रह्मणी सर्वात्मत्व संकीर्तनम सर्वकर्मा सर्व इत्यादि वद अवकें हाँ ये सगुण ब्रह्म में ही भी ये सर्वात्मत्व भाव की कल्पना की है तो सर्वात्मत्व संगीर्तन सर्वात्मा के जैसा ही कल्पना की है सर्वकर्मा वो सब कुछ कर सकता है या सब कुछ करने वाला और सर्व काम सभी कामनाओं को करता है और सभी कामनाओं को प्राप्त भी करता है इसमें सर्व शब्द जोड़ा है सर्वात्म भाग से इसलिए इसके समान यहां भी हो सकता है तस्मात अपर विषया एवं गदिश्रुदया इसलिए हम ये निश्चय करते हैं कि जितने गदिश्रुदिया है या अपर विषयक है अपर विषय तो बलवान दिखते हैं यहाँ इसीलिए हम उसको लेकर के पहले पक्ष को ही सिद्धांत माना है तो गदिश्रुदिया आदि जो घेदू है ये मुख्यत्व आदि हेतु पर भारी पड़ेगा इसलिए हम गदिश्रुदी आदि हेदु को लिया ऐसा अब कहते हैं कि ये जो क्रम सामान्य क्रम होता है पूर्व में सिद्धांत रखना पूर्व पक्ष रखना और बाद में सिद्धांत रखना आप यहाँ पूर्व में सिद्धांत रख रहे हैं और बाद में पूर्व पक्ष रख रहे हैं ये ठीक नहीं है ये भी तो सामान्य क्रम का विरोध होगा तो इसी के बारे में कहते हैं कि बोलते हैं कुछ लोग ऐसा पक्ष देते हैं कि केजित पुनः पूर्वाणी पूर्वपक्ष पक्ष सूत्राणी भवंधी उत्तराणी सिद्धांत सूत्राणी की ऐदाम व्यवस्था अनुरुध्यमान इसी व्यवस्था को ये जो व्यवस्था चलती है पूर्व में पूर्व और उत्तर में सिद्धांत ये व्यवस्था को अनुरोध करते हुए उसको मानते हुए कुछ लोगों कुछ लोग तो पूर्व पक्ष सूत्रों को पहले माना और उत्तराणी उत्तर सूत्र ऐसा मान करके पर विषया एवं गतिश्रुति ही प्रतिष्ठा वे क्या करते हैं कि तब तो पर विषय गतिश्रुति हो जाएंगे जैसे जयमिनी ने कहा वैसा हो जाएगा तो सारे गतिश्रुतिया भी पर हो जाएंगे और मुख्य अर्थ भी लगेगा सब कुछ ठीक बैठेगा उनके पक्ष में जैसा जयमी के पक्ष मान गए थे पर ब्रह्म को ही प्राप्त कर ऐसा वे लोग प्रतिष्ठापित करते हैं। उनके माने भाष्यकार के पहले जो व्याख्याकार हुए हैं उन्होंने शायद इस प्रकार से प्रतिष्ठापित किया उसको देकर के वो बता रहे उनका नाम नहीं ले रहे उनकी ऐसे में भाष्यकार इसी का किसी का, का नाम नहीं लेते क्योंकि उनके विषय को लेकर के विचार कर रहे नाम लेंगे दूसरा वो नाम सुनकर के अनाथ नाम से हमारा कोई मतलब नहीं है वो वहां आदर देना है तो नाम लेते हैं लेकिन उस पर विचार करके कुछ आलोचना करना चाहते हैं तो नाम लेना ठीक नहीं होता है नाम नहीं लेते और आजकल भी ऐसे चलता है आपको किसी को कुछ बताना है कुछ ऐसे करना है किसी के पक्ष लेकर के कुछ कहना है तो वो नाम नहीं लेके कहना अच्छा होता सब आप पर केस नहीं लगेगा यदि नाम लेके आप कहेंगे तो केस लगेगा आप जो है उनका आँ... अपमान करने का जो है केस लग सकता है नाम नहीं लेने से केस नहीं लगा सकता क्यों तो नाम लिया ही नहीं आप वो किसी को जो सकते इसीलिए नाम नहीं लिया नाम नहीं लेते हुए कहते कुछ लोग ऐसा कहते हैं इसका मतलब इनके पहले कोई व्यक्ता कार्य करें ऐसे करेंगे तो इस प्रकार से किया और उन, उनको तो विरोध करना ही है आप तो इधर बदल रहे हो तो आप कहते हैं तद अनुपम ये ठीक नहीं है ये पहले पक्ष को पूर्व और बाद में सिद्धांत मानना ये ठीक नहीं है क्यों गंतव्य अनुभवतेर् ब्रह्मण हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि ये परमात्मा शुद्ध परमात्मा गंतव्य नहीं होता ये प्राप्तव्य नहीं होता ये परमात्मा तो ज्ञातव्य होता है प्राप्तव्य तो ये अपर ब्रह्म ही होता है ये अपरमात्मा जो है वो प्राप्तव्य है और परमात्मा तो ज्ञातव्य है इसलिए ये गतिश्रुति वहां लगेगी ये सर्वगतम सर्वातरम सर्वात्मकम च परम उस पर क्या है सर्वगत है सर्वां सर्वात्म ऐसा पर है आकाशवत सर्वगत्य साक्षाद पर ब्रह्म आत्मा सर्वान्दर आत्मे वेदगुम सर्व ब्रे वेदगम विश्वमिद इत्यादि श्रुति निर्धारित विशेषम ये ब्रह्मगत ये लक्षण वाला ब्रह्म है अभी लक्षण बदलना नहीं था इसलिए याद दिलाया ये सर्वगत है सर्वां है आकाश के समान सर्वगत नि है यदि तो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है वो साक्षात् अपरोक्ष ये परोक्ष होता ही नहीं है ऐसा साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म सर्वांधर है और उसी आत्मा से ये सारा कुछ व्याप्त है इसी आत्मा से ये विश्व पूरा व्याप्त है इस प्रकार की जो आत्मा है वो सूरी के द्वारा निश्चित जो आत्मा है तस् गंतव्यता न कदाचित उपवद्य इस प्रकार के ब्रह्म को गंतव्य स्थान मानना कभी भी संभव नहीं अब कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा करत कैसे वो सर्वात्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है वो तो इधर सबसे निकट में बैठा हुआ है सबसे अंदर में बैठा हुआ आप तो सबसे दूर जाके ढूंढना चाहते हैं उसको कैसे मिलेगा ऐसा कैसे होगा ऐसा ढूंढने के लिए तो वहां भी है लेकिन ढूंढना वहां नहीं है इधर ढूंढना पड़ता है पास में रखी हुई चीज को आप दूर में क्यों जाके ढूंढ लेंगे चीज यहां रखी है फिर वहां खड़ा होकर के इधर टॉर्च लगा के देखेंगे ऐसा होता है ऐसा नहीं होता तो जो दूर में है तो ठीक है अब ये तो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांदर बार बार सुधी कह रहे हैं कि वो सर्वांतर है ये तो भाई सबके अंदर रहता है तुम्हारे अंदर है तुम्हारे अंदर, अंदर तो प्रत्येक आत्मा रूप में है और तुम्हारे साथ हमेशा रहता है नित्य रहता है तुम्हारे आगे रहता है तुम्हारा पीछे रहता है ऊपर रहता है नीचे रहता है इतने सारे व्याख्या कर रहे हैं और आप कह रहे हैं यहां से गाड़ी पकड़ के जाना पड़ेगा वहां ब्रह्म लोग में उनको मिलने के लिए वो तो उनका अनादर हो जाएगा अब यहां निकट में छोड़ करके आप ऊपर जाके दूसरे में करेंगे तो वो अनादर हो जाएगा इसीलिए ऐसा नहीं होता ऐसा कर नहीं सकता तो ये बोल रहे कदाचित भी पद देते किसी भी तरह से नहीं हो सकता हम मानेंगे नहीं क्यों नहीं गदमे वंभीर ये बता रहे जो गया हुआ है प्राप्त है उसी को पुनः प्राप्त करेगा क्या गदमे वैंने जो गया है हो गया वो वहां बैठा हुआ है जैसा अभी आप कक्षा इस कक्षा में बैठा हुआ है इस कक्ष में बैठे हुए अभी इस कक्ष में फुना बैठना फुना आना संभव है क्या अभी यही बैठा हुआ है तो यहां आ नहीं सकते है ना यहां से बाहर जा सकता है लेकिन यहां आना जाना संभव नहीं है यही है तो प्राप्त है वो पहले से तो प्राप्त की प्राप्ति कैसे करेगी और जो गद है उसको फिर गंतव्य कैसे बनाए ध्यान देखे व्याकरण प्रत्ययों से ये सब अर्थ निकलता है जो प्रत्यय लगाते इसका ये प्रयोजन होता है कि क्या प्रत्यय लगा रखा है ऐसे सब वो उसी हिसाब से आपको अर्थ करना गद हम माना जो प्राप्त हो गया उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता ये तो सभी मानते हैं इसीलिए अन्यों ही अन्य गच्छ दीदी प्रसिद्धम लो लोगों को पूछो कि भाई तुम कहां जाते हो बोलता है गांव में जाते गांव दा, तुम तुम गांव में हो कि और कहीं हो बोला तो नहीं अभी मैं इधर हूं गांव में जा रहा हूँ गांव गांव अपने से अन्य मानता है तो वो कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं अपने में जा रहा हूं ऐसा कोई नहीं बोलता इसीलिए प्राप्त को प्राप्त करने के लिए आप गदी की चर्चा कैसे करेंगे और गदी की कल्पना करेंगे तो वो सारा व्यर्थ हो जाएगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और रास्ता भ्रमित हो जाएगा कोई प्रयोजन ही नहीं अब वो जहां है उसको छोड़ करके आप ढूंढने निकलोगे तो मिलेगा क्या आपके कमरे में तिजोरी में रख करके आप ढूंढ रहे हो बाहर नहीं मिलता जैसे कंठ का हार बोलते हैं कंठ में हार तो कंठ में ही है अब बाहर ढूंढते रह रहे हार कहा हार कहा कभी नहीं इसीलिए ऐसा कहना ही गलत है कि यहाँ ब्रह्म यहाँ प्राप्त है और यहां से गति करके वहां जाके प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं है लेकिन तस् गंतव्यता कदाचित अभी न उपद्य अन्य अन्य गति प्रसिद्ध लोग तो अन्य को ही अन्य प्राप्त करता है ऐसा लोग में प्रसिद्ध है लोगों को पूछो तो बताएगा ननु लोग गदस्य अभी गंतव्यता देशांतर विशिष्टा दृष्टा ऐसा है लोग में भी ऐसा है आप बोलते लोग में ऐसा नहीं होता है लोग में भी ऐसा होता है कि गदस्य भी गंतव्यता पहले गया हुआ है प्राप्त है तो भी वहां गंतव्यता मान लेते हैं कैसे देशांतर विशिष्टा दृष्टा एक देश से एक देश से दूसरे देश में ऐसा होता है माने एक स्थान से दूसरे स्थान में तो वो गंतव्य वहां एक देश में प्राप्त है एक देश में प्राप्त नहीं है तो वो प्राप्त करने के लिए जा सकता है तो पूर्वापर भाव करके उच्च निज भाव करके ऐसा कुछ भी कर सकता जैसा एक ही कक्षा के अंदर इस कोणे से उस कोणे में जा सकता प्राप्त तो है प्राप्त होने पर भी ऐसा जा सकता नहीं जा सकता ऐसी बात नहीं ऐसा भी देखा गया कैसे जैसा देखो बता रहे हो यथा पृथ्वी स्था एवा पृथ्वी देशांतर द्वारे आप कहा है आप पृथ्वी में है ना तो देखिए कैसे बुद्धि जलाए अभी तो आप पृथ्वी में नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते पृथ्वी में भूलोक में है अच्छा भूलोक में यहां रहते हुए आप यहां से कहा जाते तो जाते नहीं क्या तो आप भूलोक में हो फिर भी उसी के अंदर इधर से उधर जा, जाया जाता है ऐसे में क्या दोष है उसमें तो जाना हो ना पड़ता है बुद्धि जलाए सब सब जगह वो वैसे भी हो सकता है अब आप पहले ब्रह्म में है ना वो सर्व्यापक क्योंकि अवर को मानने पर भी वो भी सर्व सर्वव्यापक है सर्वव्यापक ब्रम में ही रहते हो और फिर ब्रह्म के अंदर ही इधर उधर जाते आते हो जैसे एक कमरे के अंदर है फिर भी इधर उधर आप जाते आते हो तो ऐसा क्या रुकावट है वो तो आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते ऐसी बात नहीं प्राप्तव्य को भी प्राप्त किया जा सकता है जो पहले से बैठा हुआ है वहां मैंने पहले से जहाँ सिले वैसे हो सकता है ये यथा पृथ्वी था पृथ्वी में स्थित एक व्यक्ति है वो पृथ्वी उसी पृथ्वी में जैसे अंदर द्वारा ऐसे ही तो हम जाते रहते हम कहा जा रहे हैं ये सारे आकाश के अंदर इधर घूम रहा वो, वो आकाश तो सर्वत्र एक आकाश कोई आकाश के अंदर इधर से उधर उधर से इधर ऐसा वो ऐसा ही यहां भी हो सकता ब्रह्म के अंदर रहते हुए भी एक एक से दूसरा तो ऐसा सब हो सकता अब सभी ब्रह्म होने पर भी एक ब्रह्म जो है दूसरे ब्रह्म को आ, कुछ देता है और दूसरे ब्रह्म लेता है फिर वो फिर आ, आपस में झगड़ा भी करते हैं दो ब्रह्म मिलकर के वैसा भी तो होता है तो इसमें क्या हो, तो सब चलता है इसीलिए ऐसा एक होने पर नहीं होता ऐसी बात में सब होता है तथा च अनन्व अभी बालस कालांतर विशिष्टम वार्धक्यम स्वात्मभूतम एवं गंतव्य काशीकार कैसे कैसे डूबते हैं और बता रहे देखो ऐसा है ना ये जो बालक है छोटा बालक अब ये बालक वृद्ध है कि नहीं? नहीं है वृद्ध नहीं है वृद्ध है वृद्ध नहीं है ना हाँ लेकिन वो वृद्ध भी है वो बालक के अंदर वृद्ध भी बैठा हुआ वो बाद में धीरे धीरे वो बाहर आ जाएगा वो स्वात्म ही होता है जो बच्चा पैदा होता है उसी के अंदर बालक आ, बालक पना भी है किशोर पना भी है युवा भी है वो और वृद्ध भी है सब उसके अंदर है और उसी के अंदर से वो बार बार प्रकट होता रहता हस्तांतर में नहीं है तो नहीं प्रकट होगा ना अब उसके अंदर वृद्ध वृद्धा वार्धक्य है ही नहीं तो कैसे प्रकट होगा जैसा बालक के अंदर पुरुषत्व रहता बाद में प्रकट होता जैसे दाढ़ी पूंज बालक बच्चे में नहीं रहता और तो बाद में प्रगड़ हो जाता है मतलब दाढ़ी पूंज उसके अंदर नहीं है ऐसा बोलना पड़ेगा ऐसा नहीं है वो प्रकट नहीं हुआ बात में प्रकट होता इसलिए अपने अंदर भी एक अवस्था में एक प्रकट होता है दूसरे अवस्था में दूसरे प्रकट होता है इसलिए अपने में अपने का प्रकट नहीं कर सकते ये बात नहीं है ये भी हो सकता है तो ब्रह्म के अंदर रहते हुए भी आप ये सब कर सकते हैं ब्रह्म के अंदर रहते हुए ब्रह्म के प्रकट करते हैं कभी ब्रह्म की निंदा करते हैं और एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म पर आक्रमण करते हैं सब कुछ हो जाता सब ब्रह्म में हो रहा ऐसा नहीं होता है नहीं ये बता रहे कि तथा अनन्य भी यह अन्य है अन्य नहीं है ये व्यवहार में देखा तो अन्य दिखता है लेकिन वास्तव में वो अनन्य है तो अनन्य होने पर भी बाल कालांतर विशिष्टम कालांतर को लेकर एक काल में ऐसा होता है दूसरे काल में ऐसा होता है एक काल में वो बालक था उसके पास जो है बालक दिखता था और बाद में जाकर के उसी से वो वृद्धावस्था प्रकट हो जाती वार्धगम वृद्धावस्था वो प्रगट हो जाती है स्वात्म भूत में गंतव्य दृष्टा वो स्वात्मभूत ही है अपने अंदर ही प्राप्त करता अब क्या बोलेंगे कि अरे कितने साल पहले वो बालक था अब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया ऐसा बोलते हैं। ये प्राप्त हो गया मतलब क्या है अलग दिख रहा है ना अलग है ही नहीं अच्छा होता है इसलिए शब्द प्रयोग के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि शब्द प्रयोग तो ऐसा ही कर देते हैं और उसी से अर्थ कुछ और निकालना ही पड़ता है। अब जो है वो वार्धक्य को प्राप्त हो गया या युवा अवस्था को प्राप्त हो गया अब पहले बच्चा था ऐसे तो लोग बोलते रहते वो अभी तो युवा हो गया युवा अवस्था को प्राप्त हो गया ऐसा बोलते हैं तो प्राप्त हो गया कहाँ से प्राप्त हो गया बाहर से प्राप्त हो गया बाहर से प्राप्त न होने पर भी वो प्राप्त हो रहा है ऐसा कहा जा सकता है इसलिए तदवत दूर दृष्टान्त दिया ब्रह्मणों भी सर्वशक्त कथंचित गंतव्य दास पूर्व पक्ष कहता है कि ये ब्रह्म जो है ना सर्वशक्तियोंपेद है अब जब ये असभा होता है एक एक जगह पृथ्वी में वो अपने आप भी घूमता है पृथ्वी का अंदर भी घूमता है और स्वयं में बालक रहता हुआ भी वो वृद्धा भी उसी से प्रकट हो जाता उसको भी प्राप्त करते ऐसा जैसा होता है उसी प्रकार जो परब्रह्म है परब्रह्म तो सर्वशक्तिपेद तो सर्वशक्ति आपने स्वीकार किया सर्वशक्ति मत ब्रह्म ये पहले कहास्त्र योनिमन्वया इत्यादि सूत्र के जो है प्रसंग में और इष्ट नाश नाशब्दम ये सूत्र आया वो इष्ट नाश नाशब्दम इत्यादि सूत्र में और अंत में जा करके उस अध्याय के अंत ने सूत्र में कहा सर्वधर्म उपब्ध के तो सभी धर्म सभी शक्ति उसमें हो सकता है इसीलिए सभी प्रकार के सृष्टि ब्रह्म कर सकते हैं ये आपने पहले स्वी बात किया तो सर्वशक्ति युक्तम जब ब्रह्मा ऐसा भाषाकार ने कहा सर्व शक्ति युक्त ब्रह्म है तो ऐसे सर्व शक्ति सर्वशक्तियुक्त ब्रह्म को hm आपने माना ही है तो जब सर्व शक्ति सर्वशक्तियुक्त ब्रह्म है तो ये कोई बड़ी बात क्या है यहां से वहां तक जाने में क्या वो नहीं जा सकता जाएगा जाने के लिए जाएगा नहीं जाना तो नहीं जाएगा तो इसीलिए गंतव्य स्थान भी हो सकता है वो गंतव्य को प्राप्त भी कर सकता है सब परिभ्रम के अंदर ही हो रहा है अब जो है ये तो बात सही ऐसा तो हो सकता है ये पूर्व पक्ष कहता है तो बोलते हैं ना ऐसा नहीं तो हाँ अब ये तो बात आपने सब कही है ये सब जो तर्क दिया ठीक है तर्क भी कमजोर तर्क नहीं दिया बहुत तकड़ा तर्क दिया और बिल्कुल होना भी चाहिए पूर्व पक्ष भी होना चाहिए लेकिन ना कह दिया अब हमको ना कहना है क्योंकि ये तो बात ठीक है अब देखो प्रदिषि सर्व विशेषत्व ब्रह्मना लेकिन हमारे पास जो ब्रह्म है ना यह विशेषण से प्रतिषिद्ध है कोई विशेषण इसके पास नहीं तो सर्व प्रतिषिद्ध धर्मत्व कोई भी धर्म विशेष वहां रख नहीं सकते उसको गंधव्य भी नहीं बनाया सकता है गंदा भी नहीं बनाया जा सकता कुछ भी नहीं कोई धर्म नहीं रखना है ऐसा ब्रह्म निष्कालम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अस्तूलम अनु अग्र सुर्घम सबाख्याभ्यंतरो अचा सवाएश महानजात्मा जरो अमरो अमृदो तो अभयो ब्रह्मा स ने आत्मा अब ये ब्रह्म में आप कहां से चलाएंगे तो नहीं होता ऐसा देखिए थोड़ा सा सूक्ष्म भेद करके दोनों का अलग कर दिया हम तो इस ब्रह्म को पकड़ की बात कर रहे कि अब जो है जो स्थूल भी नहीं सूक्ष्म भी नहीं ह्रस्व भी नहीं दीर्घ भी नहीं और उसमें कोई गंध भी नहीं रस भी नहीं रूप भी ऐसा धर्म निर्धर्मक जो तत्व उसमें आप कहां से ये चलन क्रिया करेंगे किससे किसमें करेंगे आप तो पृथ्वी की बात करते हैं आप अपने के जो वार्धक्य की बात करते हैं, इसमें हो सकता है क्योंकि ये सब जो है ना पृथ्वी जो है स्थूल है अब एक जगह से आप दूसरी जगह जाओ और चलने वाला भी स्थूल है वो जा सकता है ये तो ऐसा है ही नहीं और स्वात्मा में परिवर्तन होना काल को लेकर के अवस्था को लेकर के अब एक अवस्था में है ये दूसरी अवस्था में और हमारा जो नेदि नेदि ब्रह्म है उसमें तो कोई अवस्था है ही नहीं तो फिर आप इस अवस्था से तो उस अवस्था जाएंगे कैसे बात कर सकते हम तो वहां अज्ञान अवस्था ज्ञान अवस्था भी नहीं मानते उसमें कोई अवस्था है ही नहीं हाँ नहीं वो ब्रदारण्य भाषा में भी ये आया कि अवस्था आदि को ब्रह्म में कोई अवस्था आदि से शक्तिमत्व आदि नहीं मानते हैं ऐसा बोला कि कोई अवस्था हम नहीं मानते अब ये जो जागृत स्वप्न सुजुक्ति तुरय आदि जो अवस्था बोलते हैं ये सब आपको समझाने के लिए बोलते हैं हमारे पास कोई अवस्था जो चतुर्थक कोई अवस्था है ना वो कोई अवस्था भी नहीं तुरी अवस्था को प्राप्त करेंगे ऐसा भी नहीं है माया संख्य तुरी परम अमृतम ऐसा कहा यह माया संख्या है संख्या कोई वास्तविक नहीं गिनती बता दिया तो आपने सोच लिया वो गिनती हो गया और कोई बोलता है आजकल मैं दूसरी अवस्था में पहुंच गया फिर कुछ दिन के बाद बोलता है नहीं मैं तीसरी अवस्था में पहुंच गया ऐसे बोलते हैं ना गुरु लोग ऐसे तीसरी अवस्था पर चौदह अवस्था और फिर पांचवी अवस्था में पहुंच गया चौथी अवस्था थोड़ी कम लगती है और सब लोग चौथी में पहुंच रहे हैं तो फिर आपने एक और अवस्था बना दिया पांचवी अवस्था जो अन्य से साफ विषण अवस्था तो फिर भक्त लोग जब सुनेंगे सोचते अरे देखो ये तो चार से भी ऊपर चलेगा और बड़ा महात्मा ऐसा सोचेंगे ये सब जो है ना ये सब माया संख्या है ये आपको समझा दिया प्रक्रिया के द्वारा उससे आप अवस्थाओं को गिनते रहो कोई अवस्था के कोई अवस्था कुछ भी नहीं है वो स्वरूप में वो नत्मा दि तो ये कोई भी धर्म वहां आरोपित नहीं कर सकते हैं, तो आप इस ब्रह्म में कहा से कहा लेके जाओगे तो इत्यादि श्रुधि स्मृति न्यायभ्य बोलते हम इतने श्रुति दिखाए इतने स्मृति दिखाए इतने और न्याय युक्ति तो करते ही आ रहे हैं अब तो अंत तक पहुंच गया पूरा आपको ये सुना इसीलिए न देश काल आदि विशेष योग परमात्मा निकल्प ही शे आप ना सोचो कि परमात्मा में कोई देश काल विशेष को कल्पना करेंगे जैसा आप पृथ्वी में चलने की बात कर रहे हैं अपने आप चलने की बात कर रहे हैं ये सब बातें परमात्मा में नहीं हो सकती है परमात्मा में भोज भेद की कल्पना होती ही नहीं है तो वहां कैसे कहां कहां चलने की इच्छा होती कुछ नहीं होता हाँ ये कहता है ये ना भू प्रदेश वायु अवस्था न्याय ना अस्से आप आपने जैसा भू प्रदेश की यात्रा करने की बात करी ऐसे वहां गंतव्य नहीं होता ऐसा नहीं सोचना कि यहां से वहां चलेंगे तो परमात्मा को परमात्मा का ही प्राप्ति है यहां से वहां अच्छा वहां कोई और अच्छी चीज देखना आप चाहते हैं तो जाओ वो कोई बात नहीं वो भी परमात्मा का रूप है ऐसा अच्छा नहीं थी वो परमात्मा का रूप नहीं है लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से नहीं जाता है क्योंकि कोई भी जान ऐसा जाता नहीं आपको यहाँ जो दिखाई पड़ा उससे कुछ अतिरिक्त देखने की इच्छा देखने की इच्छा सब सब जाएंगे ऐसा नहीं कि जो परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो यहाँ नहीं है तो वहां भी नहीं है यहाँ है तो वहां भी ऐसा है इसलिए भू प्रदेश आदि की कल्पना आपका उदाहरण तर्क तो बहुत सुंदर था बहुत मतलब मान्य लायक था लेकिन यहां वो काम नहीं करता क्यों यहां तो पूरा खाली है वो शून्य है शून्य में तो की, चलने की कल्पना नहीं हो सकती भू वयसोस्तु प्रदेश अवस्था आदि विशेष योगा उपपद्य दे देश कालादि विशेषता जैसा भूमि में और वयस अवस्था में जैसा वृद्धावस्था इत्यादि में प्रदेश की और अवस्था की कल्पना करके कल्पना विशेष है वो वो होने से वहां तो संबंध करना संभव है देश कालादि विशिष्ट है वो देश का आलादि विशिष्ट के कारण एक से दूसरे का साथ संबंध हो सकता है और अपने आप में ये परिवर्तन होता है अपने कोई मानता है यह साहब ठीक है लेकिन जगत उत्पत्ति स्थिति प्रणय हेदुत्व श्रुधेर अनेक शक्तित्व ब्रह्मण भाई दिजेत तो कहते आप तो क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आता अब जो है आपने कई बार कहा आपका जो ब्रह्म है अनेक शक्ति युक्त है सर्वात्मा है सर्वशक्तिमान है ऐसा ऐसा कई बार बताया और वो सर्वशक्ति युक्त ब्रह्म है सर्वज्ञ है इसलिए वो विष्देर ना शब्द इत्यादि से वो सृष्टि करता है शास्त्र योनि तो सब बताया आपने अब आप बोलता है आपके ब्रह्म में कुछ नहीं तो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय है तो, तो कैसे होगा फिर आपके ब्रह्म में कुछ भी नहीं है कोई शक्ति नहीं है तो आपने अभी तक जगत उत्पत्ति स्थिति हेदू ब्रह्म को स्थापित किया ये तो क्या इसका क्या होगा शक्ति के बिना हो गया क्या ऐसा तो नहीं हो सकता क्यों अनेक शक्तिम आपने अनेक शक्ति वाले ब्रह्म को माना वो सृष्टि भी करता है स्थिति भी करता है अपने से सृष्टि करता है अपने में स्थिति करता है अपने में लय करता है वो सब कुछ आपने बताया इस अब जो है ये शक्ति कहां चलेगी वो नहीं मानना है क्या तो ब्रह्म खाई दीजिए वो वो क्या हो गया तब बोलते हैं ना ऐसा हो भी नहीं सब में ना करना है क्यों अभी इसलिए एक ये अंत में ये निश्चय ये सब आपके मन में तमसे बैठा होगा अब ये कहा जाके निश्चय करके छोड़ दिया पता नहीं चलेगा इसीलिए अब इस प्रकरण में यहां विचार कर रहे यही समा, मतलब मुख्य विचार यही करेंगे इसके बाद जो शेष भाग है वो अगले पात्र बोलने के चांस नहीं है इसलिए पहले इसको बोल करके समाप्त कर रहे हैं यहां उसके लिए चांस है जो नहीं तो आप अभी तक ब्रह्म सूत्र में वहां से जो सुनते आ रहे हैं अब सोच लेंगे आप ये यहां तक तो ब्रह्म कहीं नहीं जाता था कुछ भी नहीं अब तो ब्रह्म जा रहा है आ रहा है फिर घूम रहा है फिर खा रहे हैं पी सब ऐसा हो गया तो ये सौ बाधिक हो गया ऐसा दिखता है ग्यदि की बात हो रही ना तो इसीलिए ये इस प्रकार से हम यहां पूर्व पक्ष को बाद में रखा और सिद्धांत को पहले रखा इसका कारण यह तो बोलते जगत उत्पत्ति स्थिति आदि के लिए आपने अनेक शक्तिमान ब्रह्म को मान लिया तो वो तो है ही ना बोलते विशेष निराकरण श्रुति नाम अन्य ऐसे बात ये जो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि ये अध्यारोप के अंदर आता है और बाद में विशेष निराकरण श्रुति नेदी नेति आदि श्रुति स्रुधी आकर उसको निराकरण कर देता है अब यह निराकरण वाली बात तो मुख्य अर्थ में होता है क्योंकि निराकरण के बाद कुछ नहीं होगा ना सब खाली कर दिया तो फिर क्या है कुछ नहीं होता इसीलिए वो अन्य अर्थ में नहीं ले जा सकते उसको जो नेधि आदि वाक्य है इसको अन्यथा नहीं कर सकते किंतु जगत उत्पत्ति आदि वाक्य को अन्यथा कर सकते क्यों जैसा तख्ता तो वैध था सूत्र आया था एक तक्षा है कारपेंटर है उसके पास जब काम होता है तो वो काम करता और काम नहीं है चुपचाप आराम से निरपेक्ष बैठ करके सो जाता है इसका मतलब वो जब सामग्री आदि करना होगा कार्य करना होगा और उसके पास जो कर्म आदि संबंध कुछ भी रहेगा तब वो कार्य करता है नहीं तो कार्य नहीं करता इसीलिए ऐसा हमारा ब्रह्मत्व तो मुख्य वही है वो कार्य करने वाला नहीं कार्य करना उसका स्वभाव नहीं है ये कार्य करता हुआ दिखता है ये आपको समझाने के लिए बताया है ये सृष्टि ऐसे हो गई है दिखाने की तो कहते हैं कि फिर ये उत्पत्ति आदि श्रुदी सब फिर क्या अर्थ करेगा बोला उत्पत्तियादि श्रुदियों का उद्देश्य उत्पत्ति आदि श्रुदियों का बात बारे में बताने के लिए नहीं है कि वास्तव तो में उत्पत्ति हो गई है और वो उत्पत्ति होने के बाद में वो ब्रह्म है फिर वो उत्पत्ति करने वाला ब्रह्म है इत्यादि बताना इष्ट हाँ नहीं उत्पत्ति सृष्टि आदि प्रवंच प्रतिपिपादिता ये सृष्टि आदि प्रवंचन प्रतिपादन करने की इच्छा से नहीं है फिर किसके लिए वो तो एक तत्व को हम बोलना चाहते हैं उस तत्व के लिए उपाय बताएं। ब्रह्मांडू के कार्य का आया ना श्लोक क्या है उत्पत्तियादि विधि का उपाय के लिए ब्रह्मांडू के कार्य का पढ़ रहे हैं कौन सा श्लोक है कैसे श्लोक वो, वो बताता है उत्पत्ति आदि जो कार्य है ये अध्यात्म है इसके लिए नहीं है ये उपाय है और ऐसा खटके श्लोक बताते सुबह सुबह जाकर के ये सब पढ़ते हैं तो याद करना चाहिए किसके मुख्य मुख्य श्लोक याद करना चाहिए तभी तो मालूम होगा हो हाँ मृलोघ का दे सृष्टि या जो जोन्य, चौधान अन्य था उपाय सोवताराया नास्ति भेद कदम चल तो ये मृलोघ का आदि जो सृष्टि बताई गई है छात्रों में ये क्या है उपाय सोवताराया अवतरण करने के लिए आपको आपके बुद्धि में उसको उतारने के लिए उस तत्व को स्थापित करने के लिए उपाय माता है बात नहीं, उपाय सोदारेद कदम जन कोई भेद नहीं है ना सृष्टि स्थिति का कोई भेद कुछ नहीं, यही बात बता मृदा दृष्टा सदो ब्रह्मण एक सत्यं विकार से अनृधत्व प्रतिदय छास्त्र न उत्पत्ति पड़ता है उत्पत्ति सनि चेत पूछता है उत्पत्ति आदि श्रुतियों का भी अन्य अर्थ नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बोलते हैं कि हाँ अनन्या अर्थक तो है आ, जैसा इन विशेष निराकरण श्रुति अनन्या अर्थक है विशेष निराकरण श्रुति का जैसा अर्थ है वैसा मानना पड़ेगा ऐसा ही उत्पत्ति आदि श्रुति को भी अन्य कैसे कर सकते वो उत्पत्ति बता रहे सो श्रीजादा तत् जो श्रीजादा तो यह सृजन किया सृजन किया ऐसा बोलना यह क्या सृजन नहीं किया ऐसा बोलना है ऐसे कैसे अर्थ करेंगे तो आप जैसा आप उत्पत्ति निराकरण श्रुतियों को विशेष निराकरण श्रुतियों को यथार्थ मानते हैं वैसा ही उत्पत्ति आदि उत्पत्तियादिवातक श्रुति भी यदार्थ है न बोलते है ना ऐसा ना। फिर क्या है बोलते हैं ये तासाम एकत्व प्रतिपादन परत्वा ये जो उत्पत्तियादि श्रुति है ना इनका तात्पर्य है ब्रह्म का एकत्व प्रतिपादन करते ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म एक है ऐसा निश्चय करने के लिए सब सृष्टि का कारण एक ब्रह्म है ऐसा निश्चय करना सृष्टि का कारण में अनेकत्व तो को निराकरण करके सृष्टि का कारण में एकत्व तो लाए। कारण ब्रह्म एक है ऐसा बताएंगे तो आपके मन में रहेगा वो सब उसी कारण से बना हुआ है ऐसा मन में हो गया तो कारण के साथ कार्य का अन्यत्व होने पर वो अनेकत्व समाप्त हो करके एकत्व का निश्चय हो जाएगा एकत्व निश्चय होने के बाद में वो ब्रह्म सर्वव्यापक है और उसमें वास्तव में कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं बताया ये अध्यायों का बात कर दिया मृदादि दृष्टान्त मृदादि दृष्टान्त के द्वारा जो मृदादि दृष्टान्त दिया है छांदों के इत्यादि में प्रसिद्ध है उन दृष्टान्त के द्वारा सदो ब्रह्मण है जो ब्रह्म है उसका एकस्त सत्य ब्रह्म है वो सत्य है सदैव सौम्य इधमग्र आसीत अनेक तात्पर्य है एक ही ब्रह्म सत्य है विकार से च नान विकार जो है अनुत है विकार विकार जितने भी है अनुत है सत्य नहीं आचारंभ विकारो नाम ऐसा प्रतिपादय छास्त्र ऐसा प्रतिपादन करता हुआ शास्त्र न उत्पत्तिपरम भविमर् उत्पत्तिपरक होता नहीं उत्पत्ति आदि संबंध में ये कार्य नहीं होता तो इसीलिए उत्पत्ति आदि परग नहीं है उत्पत्ति आदि बताया कुछ और अर्थ करने की आप पूछते हैं कस्मात पुनर आदि श्रुति नाम विशेष निराकरण शेषत्व न पुनर् इतर शेषत्व इतरासमित ये आप क्यों ऐसा कर रहे आप कह रहे हैं कि ये जो उत्पत्तियादि श्रुति है वो विशेष निराकरण परक श्रुति के अर्थ करने के लिए है विपरीत क्यों नहीं होगा विशेष निराकरण उत्पत्ति आदि परक क्यों नहीं होगा उत्पत्ति आदि श्रुदियों का विशेष निराकरण परक क्यों करते हैं अब विपरीत कर लो क्योंकि श्रुदी तो बराबर है ना दोनों अर्थ देना चाहते हैं दोनों प्रमाण है तो आप इधर से उधर क्यों कर रहे हैं उधर से इधर करना चाहिए हो सकता है कुदरक कर रहे हैं मतलब बिल्कुल ऐसा तो हो सकता है ना आप एक तरफ कर रहे हैं आप पक्षवाद ले करके एक पक्षवाद लेकर के एक तरफ कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि उत्पत्तियादि परक श्रुति भी अर्थवान है अब उसी के अनुसार इसको करो जो निराकरण श्रुति है तो क्या आ जाएगा तो बोलते कस्मात पुनरुत्पत्तियादि श्रुति नाम विशेष निराकरण शेषत्व तो उत्पत्तियादि परक श्रुति विशेष निराकरण श्रुति का शेष क्यों है न पुनर इधर इतर इतर इधर जो इधर शेषत्व इधर आसाम क्यों नहीं होगा मैंने निराकरण विशेष श्रुतियां उत्पत्ति आदि परक श्रुतिशेष तो हो जाएगा उसका अंग बन जाएगा ऐसा क्यों नहीं होगा उच्चते बोलते हम बताते हैं ऐसा तो तो तो नहीं कर सकते क्योंकि विशेष निराकरण श्रुति नाम निराकांक्षार्थत्व ये होता क्या है जब विशेष रहेगा कोई विशेष रहेगा तो वो विशेष क्या है वो विशेष का आगे क्या है पीछे क्या है वो उसमें बड़ा क्या है छोटा क्या है ऐसी ऐसी आकांक्षा होती है प्रश्न होता है आपको किसी का नाम लेकर के कुछ बताया तो वो नाम में आप अटक जाते हैं फिर वो नाम आपके मन में रहता और वो नामी का चिंतन करते हैं। वो वहां परिच्छि हो जाता है वो विशेष के साथ में आप वहां परिच्छि हो जाता है और वो क्या है जानने की आकांक्षा नहीं लेकिन कि कोई नाम नहीं है कोई रूप नहीं है ऐसा सारे विशेषणों को निराकरण कर दिया निराकृत हो गया तो आकांक्षा समाप्त हो जाती फिर वो क्या नाम वाला है कैसा है ये पूछना बंद हो जाता बोलते हैं वहां कोई नाम रूप काम करेगा ही नहीं ऐसे बोल दिया तो निराकांक्ष हो जाता है मैंने वहां जाके आकांक्षा समाप्त हो जाती है इसलिए आकांक्षा को समाप्त करने के लिए ने दिनेदी वाक्य का प्रयोग किया ने दी ने वाक्य के आगे और क्या है और क्या है प्रश्न हो ही नहीं सकता और कुछ नहीं है ऐसा करके वो आकांक्षा समाप्त हो गया और कुछ नहीं है बस समाप्त हो गई ना आकांक्षा अब विशेष बता दिया तो ऐसा नहीं है जैसे अभी ब्रह्मलोक बताया कोई पूछ सकता है अरे ब्रह्मलोक के आगे भी कुछ होगा क्या ब्रह्म लोग रुक क्यों क्या वहां आगे फिर आगे खाली नहीं है क्या ऐसे कोई पूछ सकता है जैसा गार्गी ने पूछा गार्गी ने तो वहां से आगे भी पूछा उसके आगे क्या है तो याद जवर्गी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ऐसा आगे आगे पूछते रहोगे तो पागल हो जाएगी फिर गिर जाएगा इससे आगे मत पूछो अब पूछने के लिए विशेष हो गया ना बोला कि ब्रह्म लोग ब्रह्म लोग के आगे पे आगे उसे तो पूछने में पूछते पूछते पूछते दिमाग खराब हो जाएगा दिमाग फट जाए कुछ चिंतन नहीं कर ऐसा हो जाएगा करके उनको रोका क्यों विशेष होने पर यह समस्या है अब विशेष नहीं है तो फिर आपको कोई चिंतन करने के लिए दिमाग को आराम मिलता है खाली हो गया है अब क्या चिंतन करना कुछ नहीं तो खाली हो जाते हैं तो आराम मिलता है इसीलिए वो निराकांक्षित हो जाता है अब जब आप निराकांक्षित हो जाएंगे ना आप पूरा स्वस्थ हो जाएंगे जब तक आकांक्षा रहेगी तब तक आपका श्रम रहेगा शारीरिक मानसिक श्रम रहेगा थकान लगेगा और जब आकांक्षा पूरी हो जाएगी तब लगेगा अरे हो गया काम अब कुछ नहीं है तो कोई आकांक्षा है नहीं तो कोई प्रवृति भी नहीं किसके लिए प्रवृत्ति ऐसा फल वाला है ये निधि निधि इसलिए आप बिल्कुल चुप हो जाते कोई काम करता नहीं कुछ व्यवहार नहीं करता कोई चिंतन नहीं करता ऐसा चुप हो जाते और चुप जैसा हो गया वैसा ही आपका मन स्थिर हो और इतना आपको काम करने में तकलीफ लगेगा कि ये आंख जो है ना पलक मारना पड़ता है ये भी तो बड़ा काम है क्यों पलख मारे ऐसा करके आंख पलक मारना भी बंद कर देते अब इतना यदि आलस्य आप हो सकते हैं तब आपको ब्रह्मजान हो जाए आलस्य तो होता है लोग लेकिन वो जो है काम करने के लिए आलस्य होता है लेकिन इतना आलस्य हो जाना चाहिए आम फलक मारना भी नहीं चाहिए ये भी बड़ा काम है ऐसा सोच करके वो धीरे से वो बंद करो फिर धीरे से खोलो और नहीं तो खोले तो बंद नहीं करो बंद किया तो खोलो करना वो भी नहीं करना ऐसा सोचे तो वही ब्रह्मजन हो जाए समय हो जाए यदि संभव है तो संभव नहीं है ऐसा वो क्या तभी संभव है जब आप उतनी एकाग्र करके होगा क्योंकि तो मन पूरा रुक जाएगा मन नए होगा तभी वो संभव है नहीं तो आंख पलक मारते रहे ऐसे आंख बंद करने से फिर वो आंख घूमती रहती है ना अंदर तो घूमती रहती है इसीलिए उतना यदि हो जाएगा तो हो जाएगा यहां तो हमारी यही है कोई आकांक्षा नहीं आकांक्षा के लिए कोई चांस नहीं अब जो है वहां से आप फिर कौन से विशेष लाओगे और उनको बोलेंगे आप ब्रह्म जाओ यानी को बुला के बोलेगे आप ब्रह्म जा रहे कहा ब्रह्म लोग क्या जाना हम तो कहीं नहीं सारे वो तो हिलेगा नहीं वो जहां बैठा वहां से हिलने को तैयार नहीं आप ब्रह्म के लिए आमंत्रण दे रहे हैं तो नहीं आए वो तो कुछ नहीं चाहिए उनको आकांक्षा ही नहीं न ब्रह्म देखने की आकांक्षा है ना नरक देखने की आकांक्षा है न कुछ देखने की आकांक्षा है न लेने की आकांक्षा है न छोड़ने की आकांक्षा है तो ऐसे निराकांक्षा बैठा हुआ अब उसका उसके लिए कोई गदी गरी कुछ नहीं होगा यदि बोलने पर भी वो मानेगा नहीं ये बात आकांक्षा होगी तभी तो मानेंगे ना वो तो यदि चाहिए नहीं तो इसीलिए तत्र को मोहा नहीं हाँ ठीक है अभी यही रखते हैं आदि ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णा पूर्ण मुदस्मादाय पूर्णमेवशिष्य ओम शाश